देवी भागवत आठवाध सृष्टि के आरंभ है स्वयं मनु के द्वारा देवी की स्तुति जी भक्तों का संकट टालने वाले कमल लोचन भगवान श्री हरि आपकी जय हो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान आपके सामने अन्य सभी देवता दुक्ष हैं प्रभो यह पृथ्वी आपकी धार पर इस प्रकार शोभा पा रही है मानो पत्रों से भरी पूरी कमलनी किसी मतवाले हाथी की सूर पर विराद रही है पृथ्वी को लिए रहने के कारण आपका यह शरीर ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे कमल को उखाड़कर कर पर लिए हुए ऐरावत हाथी हो सृष्टि एवं संहार के प्रवर्तक देवेश आपको नमस्कार है संपूर्ण देवताओं के आश्रयभूत एवं बृहद घाना कहलाने वाले भगवन आपको आगे एवं पीछे से बारम्बार नमस्कार है आपने ही मुझे शक्तिशाली बनाकर प्रजा की सृष्टि करने के लिए नियुक्त किया है मैं तो आपका आज्ञाकारी हूँ सृष्टि का चालू रहना या बंद होना आपकी आज्ञा पर निर्भर है हरे, आपकी सहायता से ही प्राचीन समय में संपूर्ण देवताओं ने बल एवं काल के अनुसार अमृत के विभाजन में सफलता प्राप्त की थी आपकी आज्ञा से इंद्र त्रिलोकी के राज्य पर प्रतिष्ठित हैं प्रभु संपत्तियों के आधिपत्य का सुअवसर इन्हें प्राप्त हुआ है और देव समाज इनकी पूजा में तत्पर रहता है अग्नि आपकी कृपा से जलाने की शक्ति पाकर जठराग्नि भेद से देवताओं असुरों और मानवों को तृप्त करते हैं पितरों के अधिष्ठाता संपूर्ण कर्मों के साक्षी तथा कर्मों का फल देने की व्यवस्था करने वाले जो धर्मराज हैं उनको भी आपने ही नियुक्त किया है नैरित आपके बनाने पर ही राक्षसों के स्वामी बने हैं जिनमें अखिल विघ्नों को दूर करने की शक्ति है तथा जो संपूर्ण प्राणियों के कर्म को देखते रहते हैं, वे यज्ञ पुरुष भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं आपकी आज्ञा का बल पाकर ही जल के स्वामी वरुण जलचल प्राणियों के अध्यक्ष तथा लोकपालों के पद पर प्रतिष्ठित हैं गंध प्रवाहित करने वाले वायु समस्त प्राणियों के प्राण कहलाते हैं इन्हें लोकपाल और जगतगुरु कहलाने की योग्यता प्राप्त है प्रभो यह सब आपकी ही प्रभुता है यक्षों और किन्नरों के प्राणधार कुबेर आपकी आज्ञा के अधीन रहने के कारण ही संपूर्ण लोकपालों में सम्मान पाते हैं ईशान संपूर्ण रुद्रों में प्रधान माने जाते हैं क्योंकि शक्ति सम्पन्न व्यक्तियों का भी अंत उन पर निर्भर है अखिल देवताओं के रक्षक उन ईशान को तीनों लोकों के स्वामी प्रणाम करते हैं यह आपकी ही विभूति है जगत पर शासन करने वाले भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं नारद जी कहते हैं इस प्रकार जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने जब आदि पुरुष भगवान श्रीहरि की स्तुति की तब वे लीला प्रदर्शित करते हुए उन पर अनुग्रह करने के लिए तत्पर हो गए वही महान दैत्य हिरण्याक्ष आ गया उस भयंकर दानों ने मार्ग रोक रखा था भगवान श्रीहरि ने गदा से मार कर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी उसके रक्त से उन आदि पुरुष का दिव्य विग्रह भींग गया उन्होंने दांत के सहारे पृथ्वी को उठाया और खेल ही खेल में उसे आश्चर्यजनक रूप से जल के ऊपर टिका दिया तत्पश्चात वे जगत प्रभु अपने परम धाम को पधार गए भगवान श्रीहरि ने पृथ्वी को रसातल ले आने के लिए इस प्रकार की लीला की थी जो पुरुष इस उत्तम चरित्र का अध्ययन एवं श्रवण करेगा उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे साथ ही वह विष्णुलोक में जाने का अधिकारी बन जाएगा